संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और क्षेत्राष्ट्र की बातचीत वैश्वपान जी कहते हैं तदनंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा क्षिताष्ट्र के पास पहुंचा, धित्राष्ट्र भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया पीछे उनकी कुशल पूछी इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला इसका क्या कारण है खौरों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया परंतु उनकी आयु शेष थी इसलिए ये उन्हें यमलोक न भेज सके इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह राज सारा राज्य छीन लिया राजा धित्राष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव तेरह वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए इन सब अपराधों को भूल वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं अतः पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितयषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावे पांडव वीर हैं तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते उनके तो यही इच्छा है कि संग्राम में जनसंहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वह सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है युद्धिष्ठिर के पास भी सात अक्षौड़ी सेना एकत्र हो गई है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बात जोती जो है इसके सिवा पुरुष सिंह सातकी भीमसेन नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौड़ी सेना के बराबर हैं एक ओर से ग्यारह अक्षौड़ी सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा ऐसे ही महाभाव कृष्ण भी हैं पांडवों की सेना की प्रबलता अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला ना जाए इसका ध्यान रखना चाहिए पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह समयोचित वचन कहा ब्राह्मण बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल कुशलपूर्वक हैं यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है साथ ही यह भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं वे चारों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं यह तो और भी आनंद की बात है वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोगों में एकमात्र समर्थवीर है जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टतापूर्वक उनकी बात काट कर कहने लगा ब्राह्मण अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है फिर बारम्बार उसे कहने से क्या लाभ पहले की बात है शकुन पहले की बात है शकुन ने दुर्योधन के लिए जुए से जुथिष्ठिर को हराया था उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पांचाल देश वालों के भरोसे मूर्खता की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू हैं तो इन कौरवीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भलीभांति याद करेंगे भीष्म जी बोले राजपुत्र मुँह से कहने की क्या आवश्यकता है एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो जबकि विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही छह महारथियों को जीत लिया था तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी भीष्म की यह वचन सुनकर झित्राठ ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा जी ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है इसी से जगत का भी कल्याण है ब्राह्मण देवता मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा अब आप शीघ्र ही लौट जाइए ऐसा कहकर धैत्रार्थ ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें पांडवों के पास भेज दिया